ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की शर्तें अपने प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन यूनानी पुराणों में नरसीस नामक एक सुंदर युवक की कथा है जो सरोवर के जल में अपने ही प्रतिबिंब से प्रेम करने लगा वह शोकाकुल होकर मर गया क्योंकि आत्मसम्मोह का अंत निराशा में ही होता है ऐसा आत्मसम्मोह एक रोग है जिसका सही निदान करते हुए डॉक्टर कार्ल युंग ने कहा है अहंकार इसीलिए रोगग्रस्त है कि वह पूर्ण से विलभ हो गया है और उसने मानव जाति तथा आत्मा के साथ संपर्क खो दिया है जो वास्तविक आत्मा है एक हिंदू कहावत है अज्ञान मदिरा का पान कर सारा संसार उन्मत्त हो जाता है श्री रामकृष्ण ने कहा है मैं मेरा की बलाटली और अहंकार रहते ज्ञान लाभ और मुक्ति नहीं होती वे यह भी कहते हैं पास बद्ध जीव पास मुक्त शिव महान योगाचार्य पतंजलि बताते हैं कि किस प्रकार अज्ञान द्वारा जीव दुर्गति को प्राप्त होता है अज्ञान एक नकारात्मक तत्व नहीं है क्योंकि वह अहंकार नामक भयंकर भ्रम पैदा कर देता है अहंकार राग को जन्म देता है और राग द्वेष को इन क्रमिक परिणामों के फलस्वरूप जीवन के प्रति तीव्र आसक्ति अभिनिवेश और दुख होते हैं अहम केंद्रित होने का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से रुग्ण होना सभी साधन पद्धतियाँ अहंकार रूपी बीमारी को दूर करने के उपाय हैं हिंदू शास्त्रों में इन्हें योग कहते हैं सर्वप्रथम है कर्म योग या निष्काम कर्म जिसमें सभी कर्मों के फलों को आत्मसमर्पण के भाव से भगवान को समर्पित किया जाता है क्रमशः सभी प्रकार के कर्म समर्पण में परिणत हो जाते हैं और स्वार्थी अहंकार पर विजय हो जाती है राजयोग का मार्ग भी है जिसमें मन को व्यक्तित्व के उच्च से उच्चतर पक्षों पर एकाग्र किया जाता है इस अनुसंधान के दौरान जीव को यह ज्ञान होता है कि वह अहंकार या मन नहीं है बल्कि इनसे भिन्न एक चैतन्य इकाई है साधक आत्मा के वास्तविक स्वरूप के चिंतन द्वारा अहंकार को त्यागने का प्रयत्न करता है इससे देह और मन के साथ तादात्म्य पैदा करने वाला महान भ्रम नष्ट हो जाता है ज्ञान योग में साधक इससे भी आगे जाता है वह व्यस्त चेतना से समस्त चेतना तक पहुँचता है उसका अहंकार ब्रह्म में लीन हो जाता है इस ज्ञान योग में अहंकार का सूक्ष्मतम रूप भी नष्ट हो जाता है लेकिन हम जिस आधुनिक कलयुग में जी रहे हैं उसमें भक्ति योग सबसे सरल है साधक पिता माता मित्र या प्रियतम के रूप में उत्कट प्रेम और समर्पण के भाव से भगवान की आराधना करता है जीवन भगवान की एक अविच्छिन्न सेवा में परिणित हो जाता है श्री रामकृष्ण ने कहा है यह सच है कि एक दो जनों को समाधि प्राप्त होकर उनका अहम चला जाता है परंतु साधारणतया अहम नहीं जाता ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का तो रहने दो साले को दासमय बना हुआ इस प्रेमपूर्ण सेवा से अहंकार क्रमशः अपना अशुभ स्वरूप त्याग कर उच्चतर जीव में रूपांतरित हो जाता है जो प्रभु के हाथों का यंत्र बन जाता है श्री रामकृष्ण की भाषा में कच्चा अहम पक्का हो जाता है जो हानिकारक नहीं है हम सचमुच आत्मा को देह से ही नहीं अपितु मन से भी पृथक अनुभव कर सकते हैं योग की नैतिक तथा आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा एक मानव देह विशेष में व्यक्ति जीव के रूप में निवास कर रही अखंड आत्मा की अति स्पष्ट अनुभूति होने लगती है जो विभक्त होता है वह व्यक्ति मन है जीवात्मा नहीं हम जिसे पृथक्ता समझते हैं वह मन के विभक्त होने के कारण होती है नैतिक आचरण और साधना द्वारा एक नवीन बोध शक्ति या प्रज्ञा का उदय होता है जिसकी सहायता से हमें यह ज्ञान होता है कि हम न देह हैं और न मन हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी हो सकते हैं जैसा कि उपनिषद में कहा गया है आत्मा इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है इंद्रियां आत्मा की यंत्र हैं आत्मा को देह से पृथक किया जा सकता है और हम वस्तुतः मानव जीवन की सीमाओं में बंधे नहीं हैं इस सत्य के साक्षात्कार में बहुत आनंद है अपने स्वरूप विषयक इस सत्य को भूलकर अहंकार के साथ तादाद में स्थापित करने पर हम प्रकृति के हाथों के खिलौने बन जाते हैं अहम केंद्रित व्यक्ति एक मनमोजी बालक के हाथों की गेंद के समान है उसे कोई स्वाधीनता नहीं रहती वह प्रकृति की शक्तियों का गुलाम होता है अत्यधिक अहम केंद्रित लोगों को आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन प्रतीत होता है वे अपने निम्न मनोवेगों को बहुत अच्छा समझने की गलती करके उनका अनुगमन करते हैं वे अंतरात्मा की क्षीण मूखवाणी सुनने के लिए क्षण भर भी नहीं ठहरते अहंकार को कुछ मात्रा में कम करना उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य रूप से पूर्वापेक्षित है जो आध्यात्मिक जीवन जीने का साहसिक कार्य करना चाहते हैं झूठी बाह्य विनम्रता की नहीं बल्कि अपने अंतर्निहित देवत्व में विश्वास पर आधारित गौरवयुक्त शालीनता की आवश्यकता है ईश्वर के प्रति समर्पण वैराग्य और नैतिक दोष दूर करने की तत्परता है अभाव में आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन हो जाता है दूसरे शब्दों में हमें अपने संसार और ईश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए